चलना है, है। विज्ञानवाद को अंते यदि आप भी बाह जगत को व्यर्थ मानते हो और से खंडन या वारण करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहते हैं फिर तो विज्ञानवाद से और आप में क्या अंतर रह जाता है बाह्यम नारये विज्ञानवादि न तथा। विज्ञानवादी बाह्या असत्य कथन करके अत्यंत अत्यपलाप करना चाहते और वैसे हम करना नहीं चाहते अयमे भेद कर प्रयोजन शून्य अयुक्त कहेगा आप में मत कोई प्रयोजन तो रहा नहीं कौन प्रत्यक्ष नहीं नहीं। नहीं। नहीं के द्वारा बोती है इंद्रिय ग्राही है अनु सब मान्य पर असत्यू ग्रहण कर रहा है ना असत्य को ही इंद्रियों से ग्रहण किया असत्य को ही अनुमान से जाना और असत्य होने के बाद ग्रहण ही नहीं होता है माना और तो उन्होंने कहते है ही नहीं माना इसी इसीलिए है तो असत अत्यंत अपल कर ही दिया विज्ञान के लिए कुछ है नहीं तो हम कहते नहीं विज्ञान से भिन्न रहता है एवं उसे खंडन मंडन या अपलाप करने का लिए प्रयास भी नहीं करना चाहते कहते फिर उसका रहने से फर्क क्या पड़ेगा आपको प्रयोजन न होने से आप उसको है करके स्वीकार नहीं करना चाहिए स्वीकार करने का फायदा क्या है प्रयोजन शून्यता अभ्युगमोपी अयुक्त स्वीकार करना भी वर्त ईशि को नहीं, नहीं। देखो वस्तु का होना ना होना वह प्रयोजनाधीन नहीं, नहीं। किसी प्रयोजन को लेकर के उस वस्तु को मैं मानू ना मानू इन वस्तु का होने ना होना अलग चीज है वह वस्तु उस प्रयोजन शुद्ध करता है नहीं करते गलत चीज है विचार जो चला हुआ है बंधन को ले जीव सृष्टि बंधन का कारण ये ध्यान में रखना पूरी बात बंधन रूपी प्रयोजन दृष्टिया क्या इस सृष्टि सीधे कार्य का बंधन और सृष्टि के बीच में नहीं इस दृष्टिकोण से हम कह रहे हैं जीव सृष्टि बंधन का कारण होने से जीव सृष्टि ही और बंधन के पीछे कार्य का होने से जीव सृष्टि को महत्व दे रहे हैं और इस सृष्टि को मान नहीं रहे हैं यहां और नहीं है कह रहे तो भी चलेगा बंधन दृष्टिया मानते बंधन रूपी प्रयोजन दृष्टिया हम करें जीव सृष्टि ही कारण बनता कार्य बंधनात्मक कार्य के प्रति लेकिन ईश्वर सृष्टि है ही नहीं यह मैंने कहना चाहता क्योंकि अप्रमाण सिद्ध है हम जिस प्रयोजन को भी चलने के लिए विचार करना वह प्रयोजन उससे सिद्ध हो या ना हो नहीं वस्तु ही नहीं नहीं कर सकता हूं ना मानो आप रसोई घर में गए खिचड़ी बनाने चले उस प्रयोजन से गए और दाल और चावल निकाला खिचड़ी बना रहे हैं यहाँ पे थोड़ी कदम सूची है नहीं रसोई में आपका प्रयोजन की उसकी आवश्यकता नहीं है इसलिए आप उसको महत्व नहीं देंगे और आपकी दृष्टि में उसका होना भी न होने के समान तो आपको जरूरत नहीं उसकी सूची की क्या करोगे बात आपको क्षति बनाना है तो उस प्रयोजन दृष्टिया आपके सूची का रहते हुए भी नहीं है प्रयोजन दृष्टि लेकिन ये नहीं कह सकते आप सूची है ही नहीं ये भी नहीं कह सकते इसी प्रकार यहां पर बंधन दृष्टिया ईश्वर सृष्टि का होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता कि बंधन का कारण जीव सृष्टि तो बंधन भी प्रयोजन दृष्टिया इस सृष्टि का अस्तित्व स्वीकार करते हैं और इस सृष्टि का अस्तित्व विचार करना भी नहीं चाहते और अत्यंत अपराप उसे नहीं करूंगा इसलिए नास्तिक भी नहीं कहूंगा और बंधन दृष्टिया अस्थि भी नहीं कहूंगा प्रमाण की दृष्टिया अस्तित्व इसे कहते माणाधीना वस्तु सिद्धि न प्रयोजनाधीना प्रमाण की अधीन वस्तु के स्वरूप सिद्धि होता है प्रयोजन के अधीन वस्तु भी सिद्धि मानसिक शून्य तो मात्र कोई वस्तु है और उसका प्रयोजन होने मात्र से उस वस्तु का कोई लौकिक व्यक्ति भी और विद्वान लोग तो कहना ही क्या है जो लौकिक भी उसका भला नहीं करता प्रमाणसित वस्तु को प्रयोजन शून्य होने मात्र से ही उसे खंडन लौकिक आदि भी नहीं जब करता तो वादी कैसे कर सकता है विद्वान कैसे कर देगा कैमित क्षेत्र लगा दिया अति विद्वान भी प्रमाणसिक वस्तु का अपलाप नहीं करेगा अति ईश सृष्टि का हम अपलाप नहीं करते हैं इन प्रयोजन दृष्टिया हम उसे कार्यकार स्वीकार भी नहीं करते बंधन ईश्वृष्टि के कारण से नहीं है ये हम कर देंगे इन बंधन जय वो जीव सृष्टि के कारण ये जीव सृष्टि का कारण कौन है ये जीव सृष्टि में आकार समर्पक कौन है उसके लिए सृष्टि ईश्वर कारण बन रहा तो बंधन में साक्षात कारण न होता हुआ परंपरा कारण बन जा रहा है ईश्वर सृष्टि अतएव हम वेदांत विज्ञान वाली की कोटी में नहीं जा सकते हम ईश्वरी का अत्यंत अपलाभ नहीं करते जिस प्रयोजन के दृष्टिकोण से विचार करता हूं उस प्रयोजन दृष्टिकोण से आप कर रहा हूं साक्षात् कांड होगा निषेध होने से इन प्रमाण से वसित वस्तु को परंपरा हम बंधन के प्रति कांड भी मान लेंगे अतएव वस्तु का अत्यंत अपलाभ हम नहीं कर रहे हैं प्रयोजन दृष्टिया अपलाभ मात्र ही है वस्तु स्वरूप दृष्टिया अपलाप्री तो वस्तु के स्वरूप दृष्टिया प्रयोजनाधीन होकर के अपलाभ हम नहीं कर सकते तो मानाधीन सिद्ध वस्तुओ होने से मानाधीन होकर हो गया जैसे खपुष उसको तो हम भी असकता नहीं हो प्रयोजन से भी प्रयोजन से अपेक्षा से अपलाप हो जाएगा मान की दृष्टिया से भी हो अपलापय दृष्टिया अपलाप हो गया खपुष पादी वस्तुओं का यानी इस दृष्टि का अपलाप प्रयोजन दृष्टियां करेंगे मान दृष्टिया अपलाप नहीं करते यही विज्ञानवादी और हमें अंतर मानस द्वैत से मानस द्वैत ही यदि बंधन का कारण है तो। का योगे नहीं हुआ। तब भी कह रहे पूरे पक्ष चलो मान लिया मानस जो जीव सृष्टि है वही बंधन का कारण है फिर मन को रोक दो प्रतिभाषिकाय जो भी हो प्रातिभाषिक मान्य परिभाषिकृष्टि प्राति ही आपकी मानस सृष्टि के प्रति कारण बना मानव सृष्टि का आकार समर्पक चाहे व्यावहारिक सत्ता से युक्त ईश्वर सृष्टि माने या प्रातिभाषिक सत्ता ईश्वर सृष्टि मानिए सृष्टि दृष्टिवाद में व्यावरिक सत्तावश्यक जो ईश्वर सृष्टि मानूंगा दृष्टि सृष्टिवाद में प्रातिभासिक सत्तावश ईश्वर सृष्टि मानूंगा इन जैसा भी सृष्टि होगा आपकी जीवन सृष्टि का आकार समर्पक है यदि वही सृष्टि किसी प्रकार की सृष्टि ना हो तो किसी प्रकार का आकार का ही नहीं होगा मन में जीव सृष्टि नहीं होगी मानसिक मनोमय जगति नहीं रहेगा तो बंधन क्या होगा इसलिए ईश्वर सृष्टि पारमार्थिक या प्रातिभाषिक या व्यावहारिक है इसका वर्तमान में कोई महत्व नहीं रह गया क्यों वह केवल हमारे मानस सृष्टि का आकार समर्पक है झूठी आकार भी तंग कर देती है ना तो लोग प्रसिद्ध है झूठा सां पर रसी वो भी तो डरवा दिया खूब डरा देता है वो एक बार हमको आपको बताया हूँ ज्वालापुर में एक वैश्विक पंचायत धर्मशाला प्राचीन दो है वन प्राचीन और नवीन प्राचीन धर्मशाला में हम लोग एक कार्यक्रम था गए थे मीटिंग सायंकाल हो गया था मंदान वाट का बल्ब चल रहा था कुआं कुआ पहले वो प्राचीन तक कुआं होते ना चिम्मे के लेवल पे और यूं एक लोहा का होता था उसमें रहट होती थी और उसे पानी खेचते थे वैसे वाला था ऊपर वाला नेट नहीं वो भी टूटा फुटा होता लोहा का टुकड़ा ही यूं था अब मंद अंधकार के कारण से जिरट ग जो भी वहां जा रहा है वो डर करके लौट रहा एक नहीं कई अब परिस्थिति के साथ हम भी काफी देर बैठे हुए थे तो हमें भी लोग शंका लगी भी वटा लेटे और जो भी जा रहे सब लौटा रहे बात नहीं आगे भी नहीं रहे तो हम भी गए जब हम भी देखा डर तो गए लेकिन हमने सोच को तो लाठी ले लिया जाए इधर उधर देखा ढूंढूबार तो गौर से देगा तो हिलता ही, ही नहीं आदमी की सुगंध से घूस फूस करेगा ना ये कुछ भी नहीं करना कोई रिएक्शन नहीं उसकी मैंने फिर अपने चप्पल को किया तुक तुक कुछ नहीं हुआ ये तो सामने है है तो नज़दीक देखता लोहा लोहा तेरे मैंने उसने दिया को एक तो नहीं कहीं गए रघंगा बंद हो गया उनका और कहीं तो बाहर भाग के सड़क पे बैठ के बेचारे उसे कट्रोल नहीं कर पाए अंदर हिम्मत नहीं मत रहे किसी को भी तो किया, बंधन भय पैद, पैदा किया इस तरह से हर जगह इसे वो प्रातिभाषिक सृष्टि हो चाहे व्यावहारिक सृष्टि हो दृष्टि सृष्टिवाद वालों चाहिए, सृष्टि दृष्टिवाद लो दोनों स्थिति में हमारे सिद्धांत किया है मानसिक सृष्टि के प्रति मां मनोमयी जो वस्तुओं के प्रति वही सृष्टि आकार है। और है उस आकार में आपकी जो है क्या लिया था प्रियत्व उपेक्ष के आधार पर आपका बंधन सुख दुख अथवा उदासीनता पैदा करता है सरल बता इसे कह रहे हैं यहां पर लेकिन दूसरी बात पूर्व से उठा रहा है यदि मानसद्वैत तो ही बंधन का कारण है तो मन को एक लगा दो मन को ताला किसे लगाया जा सकता है योग दर्शन योग चित्त को रोक दो क्या जरूरत hmm? है योगाभ्यास सीखो आपने योग के चित्रृत्तियों चित को रोक दो योग्य द्वारा मोक्ष हो जाएगा बंधन खत्म पूर्व पक्ष मानस्य बंध हेतुत्व तस्वीर मनो निरोधात्मक योगे नहीं बनो निरोधात्मक योगे नहीं बहुत निवृत्ति हो सकती है ब्रह्म ज्ञान से बंद निवर्तक निवर्त वो ब्रह्म ज्ञान गंध निवर्तक प्रया वृद्धो बंधस्वैत न शाम्य अभ्यसे कि मानस मानस ही बंधन कारण है तन निरोधे तो मन का निरोध के द्वारा बंधन का समन हो सकता है इसलिए योग्य से योग की अभ्यास करो अतः ब्रह्म ज्ञान क्यों वे बताओ ब्रह्म ज्ञान लेके क्या फायदा होगा इसकी जरूरत ही नहीं इसके बिना ही बंधन टूटेगा मोक्ष हो जाएगा चित्त का निरोध करने मात्र से सिद्धांत कहता है भाई चित्त निरोध करने मात्र से मोक्ष नहीं होगा बंधन खत्म नहीं होगा ज्ञान सही होगा तात्कालिक्वैत का शांत होती है अवतरणिका योग है ना किम द्वैतोपशम तात्कालिक उच्च अत्यंत होगा विकल्प से जवाब देंगे योग के द्वारा द्वैत का जो उपम हुआ बंधन का जो शमन हुआ वह तात्कालिक शमन है या आत्यंतिक शमन है विकल्प, विकल्प आदि योग के द्वारा जब बंधन का श्रम है वह तात्कालिक ही होता है आत्यंतिक नहीं होता द्वितीयम दूष्य थी और आत्यंतिक पक्ष नहीं माना सकता ईश्वर की योग के द्वारा मोक्ष कथन नहीं करती है ज्ञान के द्वारा मोक्ष कथन करती है दृष्टान देते ना समाधि में चला के जड़ समाज लग जाती है आने के बाद पूर्व वैसे वैसे करती इसे कहते का द्वैत आसनालिक्वैत शांत प्यागामी हा। ब्रह्म ज्ञान बिना न सी वेदांत द्वैत तात्कालिक्वैत शांतोपी जितने तीर्थगा वृत्तियों वृत्ति निरोध करके समाधि में बैठे रहेंगे उतनी देर तक द्वैत का श्रम हो जाता है वही रहता है जो पहले थोड़ा बहुत अंतर होगा समाधि का अभ्यास करते करते करते करते करते करते ज्ञानोदयी हो जाए तुम छोड़ होता ही है बिना समाधि का अभ्यास ज्ञानोदेवी सम्य हो नहीं सकता इसे क्या दानी न तपसा अनाश के ने के योग को लिया योग भी सहकारी कारण है इसलिए आचार्य शंकर ब्रह्मसूत्र में योग सूत्र स्वयं व्यास भी योग का खंडन नहीं कर योग साधनों का खंडन नहीं करते में योगों की प्रत्याग सूत्र एक सूत्र बनाया और उसका दृष्टिकोण क्या था पर केवल सिद्धांत पुरक्ष खंडन नहीं पुरुष अनेकत्व प्रकृति पुरुष का भेद प्रकृति के नित्यत्व इतने जो सिद्धांत सैद्धांतिक पक्ष है उसको खंडन करते हैं लेकिन साधन पक्ष को कहीं भी खंडन नहीं किया गया होता कि योग के साधन पक्ष के बिना ज्ञान पची नहीं सकता। और इन सब वेदांत के जो प्रणेता हैं, जितने भी हैं, आप क्या कहेंगे कृष्ण जैसे ये त्रियोगेश्वर कृष्ण तत्पार्थ हो धुरुरो योगेश्वर बोलते नहीं बोलते सकल योगम का ईश्वर है वो भगवान कृष्ण ये वेदांत योग उपयोगी नहीं तो है तो योगेश्वर से हमारा क्या लेन देन रहेगा योगेश्वर के हम शरण में क्यों जाए ज्ञानेश्वर के हम शरण में जाएंगे है ना तो ज्ञानी है उपदेश ज्ञान तत्वदर्शी न हम ज्ञानी तत्वदर्शनी के पास जाएंगे योगेश्वर के पास मिल लेकिन वास्तव में क्या है जो ज्ञानी होता है वो योगी जरूर होता है क्योंकि योग के बिना ज्ञान बचते अनेक जन्म य यभ्यास करते करते समाज अभ्यास करते करते वह ज्ञान का बीज बोया हुआ है वह ज्ञान का परिष्कार भी होते जाता है और जैसे जैसे होते जाएगा अंतर्गण शुद्धि समाज अभ्यास आदि के द्वारा वैसे ज्ञान का स्वस्व प्रकाश दूर जाता है इसलिए कहना है तात्कालिक होने पर भी आगामी जनिक्षय बिना ब्रह्म न स आगामी जन्म आदि का बिना ब्रह्म ज्ञान का नहीं हो सकता वेदांत का उद्घोष है ऐसा समझो और समझाओं भी कैसा होगा समाधि कैसा लगेगी ये सारी बात फिर विचार आएगा तो वही सन्यास और सारी चीज आ जाती इसमें के उपनिषद में ब्रह्मस्त अमृत में मंत्र उस पर भाष्य किए स्पष्ट लगेगा बिना संन्यास का क्यों मोक्ष नहीं हो सकता क्यों ज्ञान नहीं हो सकता इसकी बड़ी चर्चा थी बहुत सुंदर शास्त्रार्थ है आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सन्यास के बिना ज्ञान कैसे पचता नहीं है क्यों नहीं हो सकता उसी अंत में त्रयो धर्मस्क्र का अंतिम पंक्ति है ब्रह्म संस्था अमृतों में उसी मंत्री आयत्र में भी आया लेकिन इसमें ज्यादा बहुत पीछे पड़ता है वो गृहस्थी को भी मोक्ष हो सकता है ज्ञान हो सकता है ऐसे पूर्व पीछे आसन में भी हो सकता है बाहर हो सकता है, ऐसे पूरा पीछे पड़ता है वो तब बड़े युक्तियों देख करके प्रमाण के साथ, साथ वहां पर भाषण सिद्ध किया बिना न्यास का असंभव है वो भाग अत्यंत आवश्यक सरपाशात्य चमद आकाश वेषय तदाव्या दुःखशाता भविष्य श्वेताशतर्म का ज्यावादे मुच्य से सरपाश उसे जान करके, उस देव को उस आत्मा को जान करके सकल पासन से मुक्त हो जाता है मुंडक में भी है श्वेता शत्रु भी दो दो बार आया जाता शांति उस शिव को उस आत्मा को जान करके अत्यंतम शांति तात्कालिक शांति नहीं अत्यंतम शांति मेती स्पष्ट ही वो बोल रहे हैं तदा देवम अविज्ञान उस आत्मा को न जान करके दुख्य से अंतो भविष्य दुख का जरूर अंत हो जाएगा ऐसा जो मानने वाला उसी प्रकार है जो आकाश को में लपेट करके बांधना चाहता है जैसे। आत्मा का का अंत चाहता है वो वैसा व्यक्ति है जो आकाश को एक कपड़े में लपेटने की प्रयास करने वाले के समान वह व्यक्ति समझो व्यर्थ कर प्रयास कर रहा है वो बिना ब्रह्म ज्ञान का दुख के अंत की कल्पना भी संभव नहीं है तो स्पष्ट ही है ब्रह्म ज्ञान से ही बंध वृत्ति होती है और अन्य किसी भी साधन से नहीं अन्य सारे साधन ब्रह्मज्ञान उत्पत्ति में साधन और ब्रह्मज्ञान उत्पन्न हुआ मोक्ष का साधन ब्रह्म ही है अन्य साधन नहीं तदा निवारण मंत्रेण अद्वित ब्रह्म नो दिया <laughs> कोई कहता है। अरे ये ईश्वर ईश्वर सृष्टि तभी सकता है ऐसा कोई आशंका करना तब तन निवार भावे तत्मिथा पे ज्ञाना देगा पार मार्थ मत बोध्या जवाब है नहीं नहीं ईश्वरीय यह अद्वैत सृष्टि किए बिना भी केवल इस ईश्वर सृष्टि मिथ्यात् ज्ञान मात्र से ही पार्थिक ज्ञान उत्पन्न हो सकता है इस बात को समझा हैं अगले श्लोक में अन्य वृत्ते द्वैते तस्य तस् बुद्ध ब्रह्म दौ श वस्त्यवादि ईश्वर द्वैते निवृत्त ऐसे जान करके ब्रह्म अद्वे बोध इस ब्रह्म में अद्वैत ब्रह्म को बोध करना संभव है वस्त्यवादि उस ब्रह्म की ऐक्यता को वतन करने वालों के द्वारा बोध कराना संभव है बड़ा आश्चर्य देख ईश्वर से सृष्ट है फिर भी वो ये द्वैतवादी लोग सुन के चुप रहेगा गुस्सा होएगा, देखिए हमारे श्रेष्ठ ईश्वर को एक मायावी के बराबर नालक समझते हो उसका द्वारा सृष्टि के जगत जगह तो मिथ्या कहते हो उसके द्वारा सृष्टि कैसे मिथ्या हो हमारे द्वारा क्या वृष्टि सत्य है उसके द्वारा क्या सृष्टि मिथ्या कैसे हो सकती है ऐसा बात करते हैं क्यों कहते हमने मकान वकान बनाया नहीं बनाया सत्य है या नहीं जिनकी भर के लिए हम उसी व्यवहार कर रहे हैं हम लोगों के द्वारा कराए हुए जो सृष्टि सत्य हो सकता है ईश्वर तो सृष्टि कैसे मिथ्या हो जाएगा मान ही नहीं सकते ईश्वर का अपमान समझते ईश्वर की जो है जो है समझते हैं वो लोग ईश्वर में दोषारोपण आपने कर दिया ईश्वर का नालायक समझ रहे हो आप ऐसे ऐसे बोलने लग क्योंकि समझते हैं इसलिए जान के देखो अंत में क्या बोला ना वास्तव हमारे मतलब नहीं है ब्रह्मी है ब्रह्म के अलाव कुछ है जब ईश सृष्टि में मिथ्या कथन करते वक्त हमारे बुद्धि में ईश की भी मिथ्या जीव की भी मिथ्या ब्रह्म सिद्धि है संकेत कर दिया आगे मत समझे मैं आपको ईश्वर को गाली दे रहा हूं ईश्वर की ईश्वर की सृष्टि की सच्चाई में क्या है ईश्वर की मिथ्यात्म और जिसके लिए जिसको निमित्त मानकृष्ट सृष्टि किसको जीव को निमित्त मानकृष्ट सृष्टि किया था ना उस जीव की सृष्टि भी मिथ्या है वास्तविक सत्य क्या है वो एक नव के ब्रह ऐसे मानने वाले इस दृष्टि की मिथ्या कहते हैं तो कोई दोष नहीं सृष्टि मिथ्यात्व कथन द्वारा सर्व मिथ्यात्व कथन हो रहा है अतः आपने जीव भाव, इस भाव की मिथ्यात्व भाव की मिथ्यात्व तो पूर्वक एकमेव अद्वित स्वरूप ब्रह्माद्वित सिद्धि करवा। रहा यहां कोई दोष नहीं इस ईश्वर कोई अपमान आदि की बात भी नहीं न द्वैत मृषात्व ज्ञान अद्वैत ज्ञान प्रयोजकम द्वैत मेरे मृषात्व ज्ञान अद्वैत ज्ञान का प्रयोजक नहीं है अब तो निवारण अभिनिवेशन प्रत्याह किन्तु से निवारण किए बिना अद्वैत ज्ञान होगा नहीं वही अभिनिवेश कर रहा है मैंने दुराग्रही है दुराग्रह क्या है एक ही हट है ज्ञान है जब तक जगत नहीं मिटेगा अद्वैत ज्ञान होगा इस जगत नि ज्ञान से अद्वित ज्ञान उत्पन्न हो जाए तुम कह रहे हो यह नहीं हो सकता जब तक जगत नहीं तब तक अद्वैत ज्ञान नहीं हो सकता ऐसे दृढ़ के जवाब दे रहे प्रत्या प्रलये तू गुरु शास्त्राद्य भाव विरोधी द्वैता भावे न सक्यम बोध मद्वयम ही हो जाए उस समय ब्रह्म ज्ञानों का बोल रहे हैं ना उस समय ब्रह्म ज्ञान कौन कराएगा जब गुरु नहीं रह गया शास्त्र नहीं रह गया कुछ भी नहीं रह जाएगा ना फिर जब पूरे द्वैत प्रपंच का महाप्रलय हो जाता है गुरु कहां से रहेगा कौन देगा उस समय आपको कहां से मोक्षा द्वैत बुद्धि इसे द्वैत का रहते वक्त ही अद्वैत की बुद्धि हो सकती गुरु आदि के से द्वैत के मिटने पर अद्वित पैदा होगी सोचना ही भ्रम है असंभव है क्योंकि प्रलये प्रलय तल सारा जब हो जाता है तो गुरुशास्त्रादिवत गुरुशास्त्रादि क्या हो गया अभाव को प्राप्त कर गया गुरुशास्त्रादि के भाव हो जाएंगे तो विरो, विरोधी ऐसी स्थिति में विरोधी द्वैत भले ही नहीं है लेकिन अद्वैन बोध ना सक्य अद्वैत का बोध कौन करेगा कैसे उसका बोध होएगा बोध ही नहीं हो सकेगा अतएव द्वैत का रहते व्यक्ति उस द्वैत पूर्वक अद्वैत का बोध हमें कर लेना पड़ेगा यही वास्तव की प्रक्रिया प्रलय प्रलयावस्था या प्रलय मने प्रलयावस्था में तन निवृत्त हो तो तथ्य द्वैत की निवृत्त निवृत्ति होने पर भी विरोधी भाव विरोधी पर भी अद्वैत तो का निवारण सत्य निवारण होने पर भी गुरुशास्त्राद्यव गुरुशास्त्रादिप्र ज्ञान साधन से अभाव गुरुशास्त्रादिपा ज्ञान का साधने उनकी अभाव हो जाने से तो अद्वैन वस्तु इस कारण से सक्षम वस्तु का बोध कराना संभव ही नहीं रह गया अतः तयोजन निवारण करने का को, कोई कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तब उर्श कह महाराज जब द्वैत बना रहेगा द्वैत पिशाच बना रहे और अद्वैत बोध हो जाए दोनों काम कैसे होगा न बा पिशाक्ष बना रहे और अद्वैत कैसे हो जाएगा कैसे तो सन्यास के बिना दरित्र पिशा नहीं नमू छोटी रहेगी जमी छोटी रो रहेगी तो कर्म का अधिकार है कर्माधिकार है तो द्वैटी उसका विमान करना पड़ेगा संकल्प करना पड़ेगा भाग तो नहीं सकते ना इसलिए आज लोग उन प्रथाओं को पकड़े से सारी प्रथाएं कैसे हो गई वर्णातीत आश्रमा संप्रदाय संप्रदाय कैसे है वर्णातीत और आश्रमा व्यवस्था मौसू क्योंकि आश्रम व्यवस्था स्वीकार करोगे संन्यास आश्रम के बिना रहने वाले के बाकी तीन आश्रमों को कर्म करना ही पड़ेगा जन्म चोटी से रही तो हो नहीं सकती वैध की विधि विधान के अधीन हो रहेंगे देव पूजा करनी पड़ेगी द्वैत में ही उनको रहना पड़ेगा उससे हट के नहीं जा सकते इसलिए देख लो वृंदाणी याज्ञोल महापुरुष अंत में क्या करते भले उन्होंने क्या दिया जनक को अभय पदम प्राप्त हो सी ग्रस्त आश्रम तो अभय पद को प्राप्त कर लियो बोल रहे हैं इन खुद ले रहे हैं खुद अभय पद प्राप्त नहीं किया गुरु को अभय पद प्राप्त नहीं है गुरु के उद्देश्य शिष्य को अभय पद प्राप्त हो गया यदि अभय प्राप्त था जब जीव भाव खत्म हो गया अभय प्राप्त हो गए स्वरूप सिद्ध हो गया सुरस्थिति है सन्यास, सन्यास कौन लेगा। दृष्टि विक्षेप किसको है किसको दृष्टि विक्षेप है से शरीर चल रहा है विक्षेप है वो ब्रह्म ज्ञानोत्तर काल में कोई विक्षेप नाम में किस का आज आ जा जाएगा फिर तो मुक्ते शिव प्रार शरीर चल रहा है उसे उसको विक्षेप भी नहीं है उसको कुछ भी नहीं है ना आवरण है ना विक्षेप है कुछ भी नहीं है संन्यास ले रहे इसका मतलब क्या है इसका बिना अभय पद प्राप्त वे की अनुभूति नहीं अभय पद प्राप्ति कह रहे हैं अनुभूति नहीं और भ्रम कैसा है अब प्राप्ति प्राप्ति शब्द प्रयोग करने से ज्ञापन हो रहा है अभी शुरू स्वरूप अनुभूति नहीं ऐसा आदर्श स्थापन कर रहे हैं आप केवल के जिनको भी तुम भी जो सुने हो इसका अनुभूति करना चाहते हो हमारे सुने से अनु सात पद को त्याग हो राजपद को त्याग के चिंतन से जो उपदेश का निध्याशन कर संन्यास लेके तभी यह आदर्श का इसलिए कहना है कि भाई देखो कि ये जो द्वैत है इसे हमारे लिए बाधक नहीं है कि जो द्वैत जो सत्यत्व है वो पात्र द्वैत बाधक नहीं है जो द्वैत सत्यत्व मान बैठा हूं वो पा और जब तक तो द्वैत सत्यत्व है तत्व स्व और स्वामी भाव बना रहेगा जीवेश भेद मानोगे जब जीवेश भेद मानोग वर्ण आश्रम संप्रदाय के अंदर फंसेगा रहेगा है। रहे किसने वर्ण में रहना पड़ेगा किसने आश्रम में रहना पड़ेगा ब्रह्मचर्य आश्रम में रहेगा और ब्राह्मण क्षेत्र को कोई जाति में रहेगा वर्णव्यवस्था आश्रम व्यवस्था की अधीन हो जाएगा वर्णव्यवस्था आश्रम व्यवस्था में अधीन जो रहता है वो को मानना ही पड़ेगा द्वित को मानना की द्वैत सत्त को मानना जीवेश भेद की मिथ्या तो नहीं मान सकता जीवेश भी भेद की मिथ्या तो मान लेगा फिर वो जड़ी छोटी धारण नहीं नहीं कर सकता छोड़ तो के भागना पड़ेगा उसको उससे, कैसे रखेगा इसको, इसको रखेगा जरूर करना पड़ेगा तो पूजा करनी पड़ेगी पूजा करना पड़ोस सत्य तो मानना पड़ेगा इसको मेरे सुबह भगवान है विठल भगवान है उसकी आरती उतारो करो वो करो दी यात्रा निकालो सोलह सब करना पड़ेगा झंझट सारे झंड करने पड़ेगा ना द्वैत प्रपंच में सारा झंड चुट्टी रहेगा ये सारा काम करने पड़ेगा अब इसे उभरना है ईश्वर जीव भेद को मिथ्या पड़ेगा ईश्व भेद जीव भेद मिथ्या मानोगे फिर वर्णाशन व्यवस्था को त्यागना पड़ेगा इसको त्यागने का मतलब संन्यास धन करना है, उसके बिना इसको ज्ञान अनुभूति का प्रश्न नहीं होगा अद्वैता ग्रहण ही इसको तथा सतिते कथम अद्वैत ज्ञान हरे द्वैत रहते अद्वैत ज्ञान कैसे हो सकता है इत्याशा अबाधकम साधकम ईश्वर निर्मित अपरेत तीस्य क ईश्वर निर्मित जो द्वे तुम्हें तीन बातें समझो एक तो वह हमारे ज्ञान में बाधक नहीं होता नंबर दो हमारे ज्ञान में साधक है बाधक नहीं नंबर तीन उसको तो कोई हटाने में समर्थ भी नहीं हो सकता अपने तो असत्य ईश्वरे सृष्टि को ईश्वर खुद ही हटा सकता है कोई जीव उसको मिटा नहीं सकता हम जीव जो है मुक्त होने के लिए ईश्वर को मिटा सकते हैं हम आजकल तो ऐसे आज बहुत सारे पेड़ भी इसको हटाने के लिए सरकार से परमिशन लेना पड़ता है एक पेड़ को भी काट नहीं सकते आप सर ईश्वर सृष्टि प्रकार से काट डालोगे आप कहीं ऐसे चीटी भी मार नहीं सकते यज्ञ भागते ईश्वर सृष्टि प्रकार से मार डालेंगे ईश्वर सृष्टि का अपलापने अपला नाश करना तो अत्यंत असंभव है ईश्वर से असंभवात द्वैत निवृत्ति मोक्ष बाधक नहीं बल्कि उल्ट साधक है क्यों क्योंकि तो इसी द्वैत प्रपंच में तो गुरु शिष्य संबंध होता है शास्त्र, शास्त्र, शास्त्र संबंध होता है शास्त्र गुरु के बिना मुक्ति के मारने आगे बढ़ी नहीं सकते और शास्त्र और गुरु क्या है तो यह गुरु और शास्त्र हमारे मोक्ष के साधन हुआ कि बाधक हुआ तो द्वैत हमारे बाधक हुआ के साथ रहा ये जैसे क्यों परेशान हो रहे होते तो फिर क्यों उस द्वैत से तुम द्वेष कर रहे हो इसीलिए उस द्वैत को अपनाओ जो द्वैत तुम्हारे मोक्ष का साधन होता है और उस द्वैत को त्यागो जो द्वैत तुम्हारे बंधन का कारण बनता है ये तर्क द्वैत में दो स्वरूप है एक कारक स्वरूप है एक मोक्ष साधक स्वरूप है जो बंधनकारक स्वरूप को त्याग दो मोक्ष साधक स्वरूप को स्वीकार कर दो यही करने के लिए यह उपदेश शुरू कर रहे थे कि आगे श्लोक में आएगा और इससे पहले इसकी टीका ईश्वर निर्मितम द्वैतम आबाधक ईश्वर तो निर्मित जो द्वैत है वो अबाधक निषात् नहीं वह अद्वित ज्ञान उत्पत्ति है क्योंकि ज्ञान तो तो के द्वारा अद्वित ज्ञान की उत्पत्ति होती है साधकंच इसलिए बाधकें और दूसरा ईश्वर द्वैत प्रपंच साधक भी है कौन सा ईश्वर साधक बनेगा हमारे लिए गुरु शास्त्र आदि रूप से तस्या गुरु शास्त्र आदि रूपा जो साधन है जो हमारे के साधन रूपा द्वैत है वह द्वैत ज्ञान साधन आकाश आदि रूप द्वैतम अस्माविध अपने तुम और तीसरी बात आकाश आदि रूपा जो द्वैत है इसको हम मिटा सकेंगे हम लोग मिटा नहीं सकते कोई भी जीव आकाश महान वस्तु महत महाभूत है इनको मिटा भी नहीं सकता हेतु तो इन कारणों से द्वैतम आस्थम आस्था तत्व आस्था वह द्वैत बना रहे हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है कुछ कारण दृश्य थे तुम किस कारण से द्वेश कर रहे हो व्यर्थ का इत्य